आइए सुने कार्यक्रम हवा महल प्रस्तुत है कार्यक्रम हवा महल आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आरती पंड्या की लिखी नाटिका अंधी दौड़ निर्देशक हैं लोकेन्द्र शर्मा भज दारुणम नव करते अमित छवन आग लगे मरे ऐसे गाने बजाने पर भगवान का नाम लेना भी दुस्वार हो गया है अरे उठ के ही जाना पड़ेगा अरे अरे ओ अरे मैं क्यों भर के लिए धम धम बंद तो करेगी नहीं। क्या है हाय हाय, राम, ये तुझे क्या हो गया आ, क्या हो गया दादी अरे तेरे मुंह पे ये क्या हो गया अरे <laughs> ये, दादी ये ये ये तो दादी दादी दादी तो है है इससे हो जाती है. Oh my sweet, sweet, दादी आप भी लगवा लीजिए ंग दिखने लगेंगे यंग <laughs> अरे हट मरी जब देखो तब मजाक करती है वे अरे हजार बार तुझे समझाया है कि ये अनश चीजें मत लगाया कर मगर तेरी समझ में आवा ही नहीं ओ दादी आप तो बस बेकार में डरती रहती हैं एकदम बेकार में डरती रहती हैं मैंने स्किन केयर पर एक टॉप ब्यूटिशियन का आर्टिकल पढ़ा था उसी में ये पैक लगाने को बताया था और हार तो... में गई तेरी वो बीट्यूशन अभी से लीपा पोती करके मुंह का सत्यानाश कर लेगी अरे हमारे जमाने में ना इतने क्रीम पाउडर थे और ना ही इतने फेस पैक हम तो उम्र भर बेसन मलाई का उपटन लगा के ही ना हैं मजाल है जो मुंह पे कभी एक भी झाई पड़ जाए और आजकल की ये छोरियो को देखो जमीन से उगी नहीं और किताबे पढ़ पढ़ के मुँह फेस पैक लगाती फिरती हैं दादी आपका जमाना गया आजकल तो हर चीज रेडीमेड और लेटेस्ट होती है लेटेस्ट पुरानी चीजों को पूछता ही कौन है दादी माँ हाँ भाई सो तो है अच्छा अब जरा अपना ये नया मुजेक बंद कर दे मैं अपनी पुरानी रामायण पढ़ लू <laughs> <हा? laughs> नया जमाना हेलो यस स्पीकिंग ओह हाय स्वीटी कैसी है फाइन यार <laughs> नहीं नहीं नहीं, कुछ खास नहीं no, यार. <laughs> नहीं यार, बस वो जरा मॉडर्न हेयर स्टाइल की ना वो कोई बुक देख रही थी नहीं गर्ल इनफैक्ट आई वॉन्ट टू चेंज माई हेयर स्टाइल हाँ हा इसी सैटरडे को है शंकी की पार्टी और पता है उसने कहा कि मैं अपने बालों को कुछ नया यूनिक स्टाइल दू या <laughs> हाँ क्या नहीं नहीं नहीं अभी अभी मैंने ड्रेस डिसाइड नहीं की है पहले बाल तो सेट करवा लू ए ए सुन सुन सुन सुन तू क्या पहन रही है पार्टी में क्या ओ रियली हाउ हाउरफुल मैं उम, सोचती हूँ मैं भी कुछ वैसा ही लूंगी पहले तो ब्यूटी पार्लर जाना है 11 बजे फिर शाम को शॉपिंग अच्छा हां हां, ठीक है ठीक है कल मिलते हैं ओके, बाय। बहू, जी ये रेनू कहां गई है चाय लीजिए बज गए अभी अभी तक तक नहीं आई है है रेनू अपने बाल सेट करवाने गई अम्मा जी आती ही होगी लो और सुनो अभी तक तो हो थी अब मरे बालों की भी सामत आ गई हरी तू उसे टोकती क्यों नहीं जब देखो तब मन मानी करे है अम्मा जी आजकल बच्चों को टोकने का कोई फायदा ही नहीं है कौन से कहने से मान जाएगी वैसे भी जब से भारतीय लड़कियां मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स बनी है आजकल की लड़कियां अपने रख रखाव के बारे में कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस हो गई हैं। फिर रेनू को क्या कहूं मैं चाहे जो हो मगर बेफजूल की लीपापोती और ऊटपटांग का फैशन हमें तो समझ में ना आवे है आ, ये लीचे आ गई रेनु हाँ हाँ। रेनु देख मुझसे हाय हाय मत क्या कर समझी <laughs> तो हाय हाँ राम तेरे बालों को क्या हो गया इतने लंबे मुलायम बाल थे तेरे तो ये जटाजूट से क्या करवाया है? है। ओ दादी मां ये जूट नहीं है। मैंने अपने बाल पम करवाए हैं पम देखो ना कैसे स्मार्ट लग रहे <characterization> तो मैं ना जानू मगर तेरे सिर का छुआ देख ये लगे है की बरसों से तो इसमें कंगा फिरा है न तेल लगा है बाल क्या है ही नहीं। बस हमेशा उल्टी सीधी बातें करती रहती हो। हरी, फैशन तो हर हाँ ज़माने में पर ऐसा नहीं कि आप बीच कर उल्टा सीधा कर लो जो अपने को फबे वही पहनना उड़ना चाहिए ये थोड़े ही फैशन के मारे अच्छे भले बालों का घोसला बना डालो अरे बहू ला तो जरा तेल की शीशी उड़ेलू इसके सर पर आ, बालों का क्या सत्यानाश करा के आई है लड़की नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं लगाना है, हाँ। है, है, है प्लीज कुछ मत कही जो कुछ भी मुझे ब्यूटीशियन ने कहा है मैं बस वही करूंगी बस मैं जा रही सुनता रही हूँ चली गई मत मारी गई है इस लड़की की हे राम अकल ना इसे पिंकीट hey, गर्ल uh, यार अरे उसे नहीं पहचाना रेनू यार रेनूज लुकिंगस हाय रेनू हायर कैसे हो बहुत दिनों बाद मिले मैं अब्रॉड गया हुआ था डेड के बिजनेस के सिलसिले में आई सी लास्ट वीक तो लौटा यू आर लुकिंग ग्रेट रेनुंक यू एक बात hmm. ये हेयर स्टाइल तुम पर बहुत सुखी थैंक्स oh, सच रेनु आज तो पार्टी में तुम ही तुम नजर आ रही हो। होंक यू फॉर द्लीमेंट पिंकी तुमने शैंकी को देखा कहीं hmm. अभी तो इधर ही था वो देखो उधार स्वीटी स्वीटी। हाय। के साथ डांस फ्लोर पर। ओ uh, oh, हाँ. अच्छा पिंकी, मैं चलती हाय हाय शैंकी। हाय रेनू। हाय। बड़ी देर कर दी दे। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ oh, so really रास्ते में इतना था, इतना ट्रैफिक ट्रैफिक था, था कि बस पूछो मत। मत। चलो, बनो मत. <laughs> अरे, hmm? रेनू। ये तुमने अपने बालों को क्या कर लिया मैंने अपने बालों को को. करवाया है बाबा, But why? है. बाबा बाबा, तो कहा था पार्टी के लिए बाल सेट करवाने को? Oh, no, no, बाबा. मैंने तुम्हें बाल सेट करवाने को कहा था ना कि ये डेट रुक देने को यू आर लुकिंग की तारीफ करें और तुम okay. मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ रेनू प्लीज डोंक इट अदरवाइज बात मत करो मुझसे सुनो तो रेनू क्या सुनो तुम्हारे कहने पर ही तुमने ये नया हेयर स्टाइल सेट करवाया है और तुम ही क्रिटिसाइज कर रहे हो मैं मैं जा रही अब तुमसे कभी बात नहीं सुनो तो तुम्हें रेनो, रेनो नाश्ता लगा दिया टेबल पर आई मम्मी मम्मी एक काम करो चाय की पत्ती ना आज फेंकना मत क्यों भाई चाय की पत्ती कब क्या होगा पता है क्या हुआ आज ना मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि शैम्पू करने के बाद इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती के पानी से बाल धोने से बालों में शाइन आ जाती है रेनू, तेरा दिमाग खराब हो गया है हुँ? जो जैसा बता देता है वही करने को तैयार हो जाती है क्या करूं मम्मी मैं क्या करूं इन बेजान बालों को देख देखकर मुझे रोना आता है बालों में खूब तेल लगाया कर कभी इनमें चमक आ जाएगी नहीं मम्मी नहीं रोजी कह रही थी कि मेरे बाल परम करने के लिए ब्यूटिशियन ने जो वो सोल्यूशन लगाया था ना हाँ वो ज्यादा लगा दिया था जिससे मेरे बाल जल गए है अब जब तक नए बाल नहीं निकलेंगे तब तक तो ये ये ऐसे ही डेड रहेंगे ना। ना राम, पता पता नहीं नहीं क्या-क्या करती रहती है तू भी। पता नहीं, अब नए नहीं बाल कब आएंगे मम्मी? मम्मी, कह रही थी कि ये सारे रोलर्स पूरे आठ महीने हो गए मेरे बाल अभी तक सीधे नहीं हुए ओ मैं तो बोर हो गई हूँ इस मम्मी, मम्मी प्लीज एक काम करोगी क्या मम्मी मेरे नीचे के जितने भी रफ बाल है ना बस आप उन्हें काट दीजिए प्लीज मैं नहीं नहीं भाई मुझसे नहीं होगा ये सब वैसे भी अभी कटवाना नहीं तू बाल हाँ थोड़े बढ़ जाएंगे तब ट्रिमिंग करवा लेंगे रोज बालों में तेल लगाना दो तीन महीने में ओरिजिनल ग्रोथ आ जाएगी तेल बालों की दो तीन महीने नो नो नो नो अब मैं इंतजार नहीं कर सकती बिल्कुल इंतजार नहीं है उससे तो मैं जिंदगी भर बात नहीं करूँ दूसरों की बात आंख मीच कर मानने वालों का तेरे जैसा ही हाल होता है <laughs> अच्छा अब जल्दी से नाश्ता कर ले वरना कॉलेज जाने में भी देर हो जाएगी अच्छा मम्मी बहु, बहु, क्या है अम्मा जी? रेनू के के कमरे कमरे में में कौन बैठा है? है। है रेनू रेनू कोई भी तो नहीं है। अरे है कैसे नहीं? कैसे मैं अपनी से देखकर आ रही पूजा करके उठी, तो सोचा को प्रसाद दे दो मगर वहा तो कोई छोरा कुर्सी पे बैठा पड़ रहा है छोरा आपको धोखा हुआ है अमर जी हरी ये आँखें धोखा नहीं खा सकती चल मेरे साथ चल दिखाती हूँ तुझे जी चलिए ये देख देख ले अपनी आंखों से ये <laughs> <laughs> क्या हो मम्मी अरे दादी आप है रेनू ये तू है क्यों दादी मुझे मुझे नहीं पहचानते हाँ राम अब इस बुढ़ापे में ये भी देखना था हरी भूज इतने को किसने कहा था तुझे? तुझे अपने बालों का कर लिया। कितना समझाया था तुझे कि ज्यादा फैशन के पीछे भागना अच्छा नहीं है। हाँ, दादी दादी दादी आप ठीक कह रही हैं। फैशन के रंग में मैं ऐसी रंग गई थी कि बगैर सोचे समझे अपनी मनमानी करती रही जिसने जैसा कहा मान लिया वैसा ही कर लिया काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज अपने इतने सुंदर लंबे बाल खोकर ये छोटे छोटे बाल तो नहीं कटवाने पड़ते ना इसीलिए तुझे कहा था कि फैसन वही करो जो अपने ऊपर फबे अंधी दौड़ में भागकर आदमी कहीं का नहीं है हाँ बेटी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाल और कपड़ों के बेढंगे सिंगार से कोई सुंदर और स्मार्ट नहीं बनता सुंदर बनता है अपने गुणों और विचारों से हाँ सच दादी इतना खोने के बाद आज मुझे ये समझ आई है की सोच समझ कर ही काम करना चाहिए अरे बहू जी माजी जरा प्रसाद तो मंगवा बाजार से ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी मेरी बिटिया को अक्कल आ गई है <laughs> हाँ। दादी <मां। laughs> अभी आपने आरती पंड्या की लिखी नाटिका सुनी अंधी दौड़ निर्देशक थे लोकेन्द्र शर्मा यह हमारे विविध भारती केंद्र की प्रस्तुति थी